उपस्थित तार्य भद्र मुनिगण पूजा के योग मातृशक्ति आचार्यगण प्रिय विद्यार्थियों हमारी चर्चा का प्रसंग चल रहा है कि धन और धर्म जब इनका उचित उपयोग करते हैं तो मनुष्य की उन्नति होती है उपयोग किया जाता है तो धर्म का पतन तो होता ही है लेकिन धन का भी पतन हो जाता है इसी बात को आगे बढ़ाते हुए स्वामी एक नया प्रसंग शुरू करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि लोक में तीर्थ यात्रा शब्द बहुत प्रचलित है जैनियों के अलग हैं बौद्धों के अलग हैं मुसलमानों के अलग हैं ईसाइयों के सभी के अलग अलग तीर्थ स्थान हैं और सभी अपने अपने तीर्थ स्थानों पर बड़ी श्रद्धा से जाते भी हैं पर जाते क्यों हैं क्यों जाते हैं इसका उद्देश्य क्या है यहाँ के अंदर दो तीन बातें हो सकती है एक तो यह किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो मुझे नौकरी मिल जाए किसी का मुकदमा चल रहा है तो मुकदमा जीत जाए तो बहुत सारे व्यक्ति तो लौकिक वस्तुओं को पाने के लिए तीर्थों की यात्राएं करते हैं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि मेरे पास सब कुछ है किसी तरह का मुझे कोई अभाव नहीं है सब सुख सुविधाएं हैं लेकिन फिर भी अंदर से ऐसा लगता है कि कि चित्त अशांत बना हुआ है मन में शांति नहीं है मन में स्थिरता नहीं है तो कुछ तीर्थयात्री इस भावना से भी जाते हैं कि शायद वहां जाकर के मन को कुछ विश्राम मिले मन को कुछ शांति मिले तो कई तरह के उद्देश्यों के को लेकर के तीर्थ यात्राएं करते हैं स्वामी जी कहते हैं कि इन तीर्थ यात्राओं में किसी को कोई मन की शांति कभी मिलती नहीं है क्यों नहीं मिलती क्योंकि वहाँ जो तीर्थ यात्री है वो भी अपने घरों से आकर के वहां स्नान कर लेते हैं तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं और वहाँ तीर्थ यात्रा में जो पूजा पाठ कराते हैं स्वयं उनके मन में ही शांति नहीं है जब उनके मन में शांति नहीं है तो वो बाहर जाने वाले तीर्थयात्रियों के मन की शांति कैसे वो दे सकते हैं संभव ही नहीं है तो स्वामी जी कहते कि ये तीर्थ नहीं है तीर्थ है तीर्थ क्या है स्वामी जी बहुत विस्तार से उसकी व्याख्या करते हैं व्यवहार भानु में भी थोड़ा सा प्रश्न आया है सत्या प्रकाश में तो आया ही, ही आया है वो तो कहते हैं कि तीर्थ क्या है तो कहते हैं कि तरंती यही नौकाया यू कह सकते हैं कि जिस नौका से तर जाते हैं और नौका से किसको तरने की चाह है और कौन पार होना चाह रहा है तो नौका जो है वो साधन है और नौका से पार कोई व्यक्ति जा रहा है क्योंकि उसको नौका से नदी पार करनी है भाई से वो जा नहीं सकता तो कहते हैं कि एक अर्थ में ये नौका भी तीर्थ है क्योंकि वो हमको उस पार ले जाती है हमारी सहायता करती है हमारी जान बचाती है ये शरीर भी तीर्थ है क्योंकि ये भी हमें इसलिए प्राप्त हुआ है कि हम इस शरीर रूपी नौका से उस मुक्त अवस्था को प्राप्त कर ले जहां से फिर एक लंबी अवधि तक आने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तो एक शरीर भी ये तीर्थ है क्योंकि ये भी हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करा देता है सत्संग तीर्थ है माता पिता की सेवा करना तीर्थ है आचार्य के अधीन रह कर के वेद पढ़ना शास्त्रों को पढ़ना ये भी तीर्थ है तो स्वामी जी महाराज ने तीर्थों की बहुत विस्तृत व्याख्या की है तो कहते हैं कि इन तीर्थों से तो हम डूबते हैं तरते नहीं हैं। किसी भी तीर्थ यात्रा में हम जाते हैं तो वहां प्राय करके धर्म तो नहीं मिलता है और वहां पैसे का बाहुल्य रहता है जो कुछ आप कराएंगे वो बिना पैसे के नहीं होगा फिर वहां जो बैठे रहते हैं उनके मन में भी कोई ऐसी कोई धार्मिक भावना नहीं होती कि अमुक यजमान आया है तो इसको कोई उपदेश दें क्योंकि खुद उनके पास भी उपदेश नहीं है तो कहते हैं ये जो तीर्थ है जो विभिन्न विभिन्न के लोग जहां कहते हैं कि ये तो केवल अपनी समय की बर्बादी करने का एक तरीका है अपने धन की बर्बादी करो अपने समय की बर्बादी करो अपने शरीर की बर्बादी करो तो कहते हैं सच्चे तीर्थों में अगर स्नान करना है तो इन बिंदुओं पर हमें विचार करना चाहिए सत्य तीर्थ है संयम तीर्थ है ये तीर्थ के बहुत सारे बिंदु है कि जिन पर हम विचार करके अपने अंदर मानसिक दुखों से छूट सकते हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि ये सच्चे तीर्थ नहीं है कौन से सच्चे तीर्थ नहीं है कि जहाँ विभिन्न प्रकार के स्थानों पर जाकर के मनुष्य धर्म के नाम पर वो तो अंधविश्वास का शिकार हो जाता है वो जैसा चाहते हैं वहां के लोग वैसा वो करने लगता है आंख बंद करके प्राप्ति कुछ होती नहीं लुटा करके आ जाता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लुटपीट करके फिर वापस घर आ जाते हैं कहते तीर्थ कराए फिर वो रास्ते की और उन तीर्थों की कहानियां सुनाते हैं। वहां क्या है खाटू श्याम का मंदिर है वहां भी हम कई ब्रह्मचारी थे तो वहां गए थे तो तीर्थ क्या है वो इतनी भीड़ होती है कि पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है ऐसी रेलिंग बनी हुई है तो दो तीन रेलिंग में है उन रेलिंग में आदमी की पंक्ति लगती है प्रतीक्षा करते हैं प्रतीक्षा करते करते जब वहां पहुंचते हैं जिसको देखने के लिए लोग जाते हैं तो वहां एक मिनट के लिए वो देखते हैं तस्वीर चित्र मूर्ति और फिर पुलिस वाले वापस धकेल देते हैं। चलो अब क्या मिला इससे क्या उसने कर दिया क्या उसका आशीर्वाद मिला क्या उसने जान दिया कुछ नहीं अब इतने से आदमी की उन्नति कैसे होगी तो इसी तरह अन्य तीर्थों का भी यही हाल है वहां जो है वो धर्म के नाम पर आने वाले यजमानों की अच्छी तरह हजामत बना देते हैं और फिर लुटपिट करके वो बेचारा आ जाता है तो कहते हैं सच्चे तीर्थ जो है वो ये नहीं सच्चे तीर्थ वो है जो हमारी आत्मिक शारीरिक और मानसिक उन्नति के आधार बनते हैं जिनसे हम आगे बढ़ते हैं जिनसे हमारे मन स्वस्थ होते हैं शरीर स्वस्थ होता है हमारा आत्मिक बल बढ़ता है हम अपने कर्तव्य के लिए तैयार होते हैं, वो तीर्थ हैं, उनसे हम दुख से पार हो सकते हैं तो स्वामी जी इसके उदाहरण देते हैं कहते हैं ये सच्चे तीर्थ नहीं है सच्चे तीर्थ कौन से है तो कहते हैं सो इसके विषय में वचन है इस संबंध में छांदोग उपनिषद का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं स्वामी जी और वो उदाहरण छांदोग उपनिषद की समाप्ति पर है जैसे यहाँ पांचवें उपदेश की समाप्ति पर पंक्ति यहाँ पर दी गई है वैसे ही वो छांदोग उपनिषद जहाँ पे समाप्त होता है तो उस समाप्ति पर ये पूरी ऋचा जो है वहाँ दी हुई है तो उसका थोड़ा सा भाग स्वामी जी देते है की अहिंसा सर भूतान तीर्थे तीर्थे भ तक, यहां तक तो छांतो गुप्त की पंक्ति है और इससे पहले और भी बहुत सारी पंक्तियां हैं बहुत सारी उसमें सूक्तियां हैं रिचाये हैं उन सब को छोड़ करके स्वामी जी ने जो इस प्रसंग में उपयुक्त है उसको लगा करके स्वामी जी ने यहाँ पर पंक्ति दी है कि क्या करें कहते सर्वभूतानी सर्व अहिंसन सभी प्राणियों के लिए हिंसा का भाव ना रखते हुए तीर्थ है जहाँ तीर्थ है वहां तो हिंसा नहीं करते प्राय करके करने वाले वहां भी कर देते हैं जैसे योग दर्शन में आता है कि तीर्थ में तो हिंसा नहीं करूंगा लेकिन जहाँ तीर्थ नहीं होगा वहां वहां हम कुछ भी कर सकते हैं तो कहते हैं कि जो तीर्थों की तीर्थों की जो अवस्था है वहां भी वो हिंसा नहीं करता है तो वहां तो हिंसा करता ही करता नहीं है लेकिन कहते हैं सर्वभूतानी अन्यत्र दूसरी जगह भी या दूसरे स्थान पर भी वो सब प्राणियों के लिए हिंसा की वृत्ति को ना अपनाता हुआ हिंसा की वृत्ति को छोड़ता हुआ हिंसा की वृत्ति का त्याग करता हुआ वो क्या करता है तो कहते हैं फिर आगे दूसरी पंक्ति तो अब तक उसका आगे का जो भाव है वो मैं बता रहा हूं कि वो इन सब बातों का अनुष्ठान करता हुआ गुरु के समीप रहकर के वेद अध्ययन करता हुआ स्वाध्याय करता हुआ और अपने परिवार को भी धार्मिक बनाता हुआ वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है उस पंक्ति का भाव ये है फिर अंत में है नचा पुनरा वर्तते नचा पुनरावर्तते और वो अवस्था वहां पर छांदों को उपनिस्तकार कहता है कि वो अवस्था ऐसी है कि नचा पुनरावर्तते वहां से फिर संसार में लौट करके वापसी नहीं होती है पर होती है कब होती है जब मोक्ष की अवधि समाप्त हो जाती है। तो कहते हैं कि वास्तव में तीर्थ तो ये हैं, और आगे कहते हैं सतीर्थ्या सा ब्रह्मचारी विद्या व्रत स्नाता और तीर्थ कौन होता है कहते जो सहपाठी होता है वो भी सतीर्थ होता है और आचार्य को भी सतीर्थ कह सकते हैं गुरुकुल को भी सतीर्थ कह सकते हैं तो इस तरह से तीर्थ का मतलब है कि अपने अंदर ज्ञान का विकास करते हुए आत्मिक ज्ञान का विकास करते हुए व्यक्ति जब धर्म की ओर प्रवृत्त हो जाता है तब वो एक प्रकार से तीर्थ यात्रा ही कर रहा होता है जब हम अपने मन से स्वस्थ हैं अपने मन में शुभ चिंतन करने की प्रक्रिया हमारे अंदर चल रही है तो एक प्रकार से हमारा मन ही तीर्थ है हमें कहीं जाने जरूरत नहीं है हमारा मन ही तीर्थ है लेकिन अगर हम मन से अशुभ चिंतन करने में लगे हुए हैं अपने मन को अपने मन को गलत चिंतन में लगाए हुए हैं तो हम तीर्थ में नहीं है तो इस प्रकार से तीर्थ की बहुत प्रकार से व्याख्या जो है वो हो सकती है तो कहते हैं कि जो ब्रह्मचारी वेद पढ़ता है विद्या करता है वो भी एक प्रकार से तीर्थयात्री है वो ब्रह्मचारी भी तीर्थयात्री है तो तीर्थयात्री का मतलब ये नहीं कि हम कहीं बाहर जाकर के किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करके हम पुण्य कमा लेते पुण्य तो हमें शुभ कर्मों से मिलता है लेकिन इतना जरूर है तीर्थ यात्रा करने का एक अन्य उद्देश्य हो सकता है कि हम नए स्थान पे जा रहे हैं तो थोड़ा सा मन परिवर्तन हो जाता है विचारों में परिवर्तन होता है घर में कलह कलेश चलता रहता है तो इसलिए 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए थोड़ा नए स्थान पे घूम आते हैं थोड़ा के स्थान पे हो आते हैं पहाड़ है नदियां हैं कोई जंगल है कोई झरना है तो इस दृष्टि से वो अच्छा है लेकिन धार्मिक दृष्टि से तीर्थ स्थान का जो महत्व है वो बिल्कुल नहीं है वो तीर्थ स्थान जो स्वामी जी बता रहे हैं इन्हीं तीर्थ स्थानों में जब हम यात्रा करते हैं तो हम तीर्थ यात्री वास्तविक कहलाते हैं और फिर आगे स्वामी जी कहते हैं कि विद्याव्रत स्नाता विद्याव्रत स्नाता और व्रत स्नाता एक तो विद्या स्नाता एक व्रत स्नाता एक विद्याव्रत स्नातक तीन प्रकार के स्नातक होते हैं पारस्कर गृह सूत्र के अनुसार त्रय स्नातका भवंती तीन प्रकार के स्नातक होते हैं एक है विद्या स्नातक जिसने जितना भी ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया था वो उसका पूरा हो गया लेकिन ब्रह्मचर्य का काल उसका पूरा नहीं हुआ है तो वो है विद्या स्नातक यानी उसका जितना था वो तो उसका संपूर्ण हो गया वो पूरा उसने कर लिया लेकिन ब्रह्मचर्य काल उसका बचा हुआ है ब्रह्मचर्य काल उसने पूरा नहीं किया है। जैसे एक ब्रह्मचारी मान लीजिए 36 वर्ष तक गुरुकुल में रहता है इन 36 वर्षों में उसकी विद्या तो इन 36 वर्षों में मान लीजिए चौबीस चौबीस वर्ष तक तो उसने विद्या पढ़ ली और रह गए उसके चौबीस और बारह छत्तीस बारह वर्ष रह गए लेकिन वो 24 वर्ष में ही घर चला गया उसने व्रत लिया था कि मैं 36 वर्ष तक ब्रह्मचारी भी रहूंगा और विद्या का अध्ययन भी करूंगा लेकिन किन्हीं कारणों से वो 24 वर्ष ही रहा 12 वर्ष उसके बच गए तो वो विद्या व्रत स्नातक नहीं कहलाएगा वो केवल विद्या स्नातक कहलाएगा और व्रत स्नातक वो होता है कि जिसकी विद्या पूरी नहीं हुई है। बीच में छोड़ के आ गया है लेकिन उसने ये विचार किया कि मैं चौबीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा तो उसके चौबीस वर्ष तो हो गए लेकिन उन चौबीस वर्षों में विद्या का बहुत सारा भाग पढ़ने से शेष रह गया तो वो है व्रत स्नातक और एक विद्या व्रत स्नातक वो होता है कि जिसकी विद्या भी पूरी हो गई और जिसने ब्रह्मचर्य अनुष्ठान का जितना उद्देश्य अपने मन में बनाया था उस उद्देश्य को भी उसने पूरा कर लिया तो इनमें सबसे अच्छा जो है वो विद्याव्रत स्नातक है तो कहते हैं कि इस प्रकार से ब्रह्मचारी पुरुष विद्या स्नातक और व्रत स्नातक होते थे इससे वेद विद्या ही मुख्य तीर्थ है इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि अगर तीर्थ के दर्शन करना है तीर्थ का आनंद लेना है तो इन तीर्थों में जाओ जो हमारे घर में हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं जो शुभ विचार हमें जहां से भी प्राप्त होते हैं जो निष्कपट व्यक्ति हैं उनके संपर्क में हम रहते हैं वो एक प्रकार से हम तीर्थ यात्रा ही कर रहे हैं सत्संग जाते हैं इंद्रियों पर संयम रखते हैं प्रसन्नमुख रहते हैं ये सब हमारे तीर्थ हैं इनमें व्यक्ति का विकास होता है और नहीं तो तीर्थों में जाकर के अगर पुष्कर में जाकर के देख लीजिए तो वहां क्या दुर्दशा करते हैं हरिद्वार में जाकर के देख लीजिए वो देख लेते हैं कि यजमान कैसा है तो एक इसी तरह का पंडित था और उसने यजमान को घेर लिया यजमान के साथ में एक बच्चा भी था तो उसने कहा कि पंडित जी आप, आप हमारी व्यवस्था करें तो यजमान को कहा कि ठीक है हम आपकी व्यवस्था कर देंगे और आपका संकल्प पढ़वाएंगे और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी छोटा सा बच्चा उसके साथ में जो कहीं बाहर से आया हुआ था तो उसने पंडित ने क्या किया कि संकल्प यहाँ ये रखो यहाँ इतना रखो यहाँ इतना रखो ऐसे कर करके उसकी पूरी जेब खाली करवा ली उसको धर्मशाला में पहले ठहराया और कहा कि संकल्प मैंने पढ़वा लिया और पैसे मुझे दे दीजिए और आप धर्मशाला में ठहरिए मैं आपके घर जाने की व्यवस्था करता हूँ वो छोटा सा बच्चा दस बारह साल का और उसका पिता उसको धर्मशाला में ठहरा दिया और कहा कि मैं अभी आता हूँ आपकी व्यवस्था करके आता हूँ और वो आया ही नहीं अब वो बेचारा भीख मांगता फिर रहा है की मेरा बच्चा साथ में है और मैं हूं और मुझे ऐसा ऐसा पंडित जी ने करवा दिया और मेरा सारा पैसा गार्ड का चला गया अब मैं घर जाऊं तो कैसे जाऊं कितनी बड़ी समस्या है अब बताइए अब बताइए उस उन पंडित जी को आप क्या कहोगे किराया भी उसने सारा का सारा और रखवा लिया यहां इतने रखो यहाँ करो ये यह करो वो करो ऐसे कर रख तो बताइए वो दोबारा कभी आएगा हरिद्वार क्या है तो ये धर्म के नाम पर इस तरह से जो धोखा धोखाधड़ी और ठगी का धंधा चलता है ऐसे व्यक्तियों से सावधान अगर कोई करता है तो वो ऋषि दयानंद जी महाराज का विचार विचार काम करता है तो ठ तो समाप्त हो गया है अब छठे उपदेश का प्रारंभ कर ले थोड़ा सा भवता पठ्यताम छठा उपदेश शनिवार तारीख 27 जुलाई अठारह सौ सत्रह जुलाई अठारह सौ पचहत्तर को स्वामी दयानंद सरस्वती के विज्ञापन के अनुसार बुधवार के बारे में भिड़े भिड़े भेड़े नहीं के बारे में 17 जुलाई के दिन रात्रि आठ बजे ये का सारा ओम करने देवा, व्यशे देवा ना पर ही छूट गया है। भद्रमया भद्रम पशेम क्षेत्र शही आज के व्याख्यान का विषय जन्म ही है अब जन्म का अर्थ क्या है इसका लक्षण प्रथम करना चाहिए शरीर के व्यापार और क्रिया करने योग परमाणु का संघर्ष तब होता है जब जन्म होता है अर्थात सब साधनों से युक्त तो होकर क्रिया योगी जब शरीर होता है तब जन्म होता है सारांश यह है कि इंद्रिया प्राण और से शरीर के मध्य जब उपयुक्त तो होते हैं तब जन्म होता है जन्म शरीर और जीवात्मा का इनका संयोग इससे स्पष्ट है कि शरीर और जीवात्मा का इनका इंदिरा सहयोग अब स्वामी जी छठे उपदेश का आरंभ करते हैं मंत्र पढ़ते हैं और इस मंत्र के अर्थ से मैं समझता हूँ सभी परिचित होंगे ओम भद्रम करने भी। और आगे फिर स्वामी जी व्याख्यान का आरम्भ करते हैं आज के व्याख्यान का विषय और जब हम जन्म कहते हैं तो मरण अपने आप आकर के जुड़ जाता है जन्म और मृत्यु तो कहते हैं कि स्वामी जी जन्म और मृत्यु ये दोनों साथ साथ चलते हैं यानी जैसे ही बच्चा या किसी भी प्राणी का जन्म होता है तो मृत्यु उसके पीछे जुड़ जाती है तो कहते हैं कि वो जन्म क्या है स्वामी जी ने आर्योद्वे रत्नमाला में और स्वयं मंतव्य प्रकाश में भी जन्म की परिभाषा की है भाव लगभग एक जैसा यह कि आत्मा का शरीर से संयोग हो जाने का नाम जन्म है आत्मा का शरीर से जुड़ जाने का नाम जन्म है और इसके साथ मरण की भी व्याख्या हो जाती है कि जब आत्मा का शरीर से वियोग होता है तो वही शरीर की मृत्यु है या आत्मा की मृत्यु कह सकते हैं तो वास्तव में ना देखा जाए आत्मा का तो ना जन्म है ना मृत्यु है आत्मा का जन्म जब कहा जाता है तो इसका मतलब है कि आत्मा का किसी शरीर के साथ संयोग हो रहा है उसका नाम जन्म है तो कहते हैं कि ये जो जन्म है ये जन्म किस समय से प्रारंभ माना जाए क्योंकि जब गर्भ में जीव आता है और जब गर्भ में जीव आता है तो उसी समय से शरीर के उपकरणों का शरीर के पिंड का उसके साथ में धीरे धीरे संयोग होने लग जाता है पर उसको तो कोई जन्म नहीं मानता है तो जन्म की परिभाषा वो गर्भाशय में जो ऋण का जो निर्माण हो रहा है उसको जन्म नहीं कहेंगे वहाँ हो चुका है प्रकट वहाँ हो, हो रहा है जीवात्मा वहां है और जीवात्मा के कारण से ही शरीर बन रहा है कई लोग कहते हैं कि जब पूरा शरीर बन जाता है, तब जीवात्मा उसमें आता है। ऐसा नहीं है जब शरीर का निर्माण होता है तभी और जब जीव आता है तभी से धीरे धीरे धीरे धीरे शरीर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है लेकिन गर्भ के अंदर जो शिशु का निर्माण हो रहा है उसको जन्म के अंतर्गत नहीं लिया जाता है जन्म का मतलब है कि जब बच्चा इस संसार में आके खोलता है तो उसका नाम जन्म होता है और ये जन्म जो है क्या है तो कहते हैं पुनर प्रेत भावा पुनरउत्पत्ति प्रेत भावा प्रेत का मतलब मर करके मर करके भावा फिर अस्तित्व में आ जाना प्रेत कहते हैं मर के मर करके फिर अस्तित्व में आ जाना सत्ता में आ जाना इसका नाम है जन्म पुनरुत्पत्ति, यानी उसकी उत्पत्ति फिर हो जाती है और पुनः का एक अर्थ ये भी विद्वान लोग निकालते हैं कि पुनः का मतलब बार बार उत्पत्ति होती है बार बार उसका प्रेतभाव होता रहता है मरता रहता है जन्मता रहता है मरता रहता जन्मता रहता तो कहते हैं कि इसको कहेंगे जन्म और ये जो जन्म है कहते हैं कि जन्म की परिभाषा तब लागू होगी जब आत्मा किसी के साथ जुड़कर के कोई क्रिया करेगा किसके साथ जुड़ के क्रिया करेगा तो उसका सबसे निकटस्थ जो है वो शरीर है शरीर के साथ में वो अपना व्यापार करता है शरीर के साथ मन भी है बुद्धि भी है इंद्रियां भी हैं तो वो जब शरीर के साथ जुड़कर के और मन इंद्रियों और बुद्धि के साथ अपने विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करने लग जाता है तब हम उसको कहते हैं जन्म लेकिन जन्म के साथ में कर्म का संयोग नहीं होता है क्योंकि कर्म स्वामी कहते हैं कि अबोध अवस्था में किया गया कर्म जो है वो कर्माशय के रूप में संचित नहीं होता है वो संग्रह नहीं होता है यानी कर्म उसका तब प्रारंभ होता है जब वो होश संभालता है जब वो जान बुझ करके अशुभ और शुभ कर्म में प्रवृत्त होता है तब उसके कर्माशय में उन कर्मों का संचित होना प्रारंभ हो जाता है तो कहते हैं कि जब जीव चेष्टा विशेष करता है यानी यहाँ पर विशेष शब्द विशेष ध्यान देने हो गए जब जीव चेष्टा करता है तो चेष्टा तो वो अंदर भी कर रहा होता है भोजन ले रहा होता है सांस ले रहा होता है चेष्टा तो वहां भी हो रही है पर उससे कोई कर्माशा का तो संबंध नहीं बन रहा है कर्माशय का संबंध जब बनता है कि जब वो समाज के साथ में जुड़ता है और समाज के साथ कब जुड़ता है जब जीव चेष्टा विशेष करता है तो कहते हैं कि जब जीव चेष्टा विशेष करता है तब उसके कर्माशय के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाता है तो ये विषय अब यहीं समाप्त करते हैं बाकी चर्चा कल करेंगे अब शांति पर ओ देव